महाभारत शांति पर्व एकोनपंचाशद बहड़िये को स्वर्ग लोक की प्राप्ति प्राप्तिपति राज्य चिंत ताम गतिम विस्म जी कहते राजन व्यास ने उन दोनों पक्षियों को दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से जाते देखा उन दिव्य दम्पत्ति को देखकर व्याध उनके उस सद्गति के विषय में विचार करने लगा नपसा गेय पर गोपचक्रम महाप्रस्थान आश्रिक पक्षजीव कठो मृदा हम वह स्वर्ग कांखया मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गति को प्राप्त होऊंगा ऐसा अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके पक्षियों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला वह वा बहेलिया वहां से महाप्रस्थान के पथ का आश्रय लेकर चल दिया उसने सब प्रकार की चेष्टा त्याग दी वायु पीकर रहने लगा स्वर्ग की अभिलाषा से अन्य सब वस्तुओं की ओर से उसने ममता हटा ली तत्म पश्च तथो अप्यं विस्तृण हृदय पद्भिभूषि नानापक्ष गणाक सर शीत जलम शिव आगे जाकर उसने एक विस्तृत एवं मनोहर सरोहर देखा जो कमल समूह से सुशोभित हो रहा था नाना प्रकार के जल पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे वह तालाब शीतल जल से भरा था और अत्यंत सुखद जान पड़ता था पिपा तो तृप्त श्यान्नाथ संशय उपवासोथ स तो उपाथिलुब्धक अनेक्ख संघ स्वापदाध्यूषित वनम प्रवेशः लोहिता दिछवि राजन कोई मनुष्य कितनी ही प्यास से पीड़ित क्यों न हो निसंदोह उस सरोवर के दर्शन मात्र से वह हो सकता था इधर वह व्याध उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था तो भी उधर दृष्टपात के बिना ही बड़े हर्ष के साथ हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में प्रवेश कर गया महान लक्ष्य पर पहुंचने का निश्चय करके बहेलिया उस वन में घुसा घूमते ही कटीली घुसते ही कटीली झाड़ियों में फंस गया कांटों से उसका सारा शरीर छेदकर लहूलुहान हो गया बभ्रा तस्टाशकु तथो दुमाण महता पवने वने तदा संघर्षासु महान महावास तत्व वृक्ष संपूर्ण लिटपसकुम दता पाऊक क्रुद्ध युगाशम प्रभ नाना प्रकार के वन पशुओं से भरे हुए उस निर्जन वन में वह इधर उधर भटकते लगा इतने में ही प्रचंड पवन के वेग से वृक्षों में परस्पर रगड़ होने के कारण उस वन में बड़ी भारी आग लग गई आग की बड़ी बड़ी लपटें ऊपर को उठने लगी प्रलय काल की संवर्तक अग्नि के समान प्रज्वलित एवं कुपित हुई अग्निदेवता डालियों और वृक्षों से व्याप्त हुए उस वन को दब्ध करने लगे सज्वालाय उड़े हुए चिन्हगारियों तथा ज्वालाओं द्वारा चारों ओर फैलकर उस दावा नल ने पशु पक्षियों से भरे हुए भयंकर वन को जलाना आरंभ किया तथा स देह मोक्षा संप्रहिष्ठे न चेत अभ्यधावत वर्धन तम पावक सदा पहले अपने शरीर का परित्याग करने के लिए मन में हर्ष और उल्लास भरकर उस बढ़ती हुई अग्नि को दौड़ पड़ा तत तेनाग नब्धो लुब्ध को नष्ट कलम शगा परमा सिद्धि तथो फरस्टेट तनंतर उस आग में जल जाने से बहलिये के सारे पाप नष्ट हो गए और उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली तथा स्वर्ग समात्मा अपश्य विगतज्वर यक्ष गिद्धां बदे भ्राजंत मत थोड़ी देर में अपने आप को उसने देखा कि वह बड़े आनंद से स्वर्ग लोक में विराजमान है तथा अनेक यक्ष सिद्ध और गंधर्वों के बीच में इंद्र के समान शोभा पा रहा है एवं खाल कपोत कपोति च पतिव्रता लुब्ध के डे न इस प्रकार वह धर्मात्मा कबूतर पतिव्रता कपोति और बहेलिया तीनों साथ साथ अपने पुण्य कर्म के बल से स्वर्गलोक में जा जापूजे या एवं चं भरतारम अनुवर्तते विराजते क्षिप्रम कपोती व दिवेशिता इस प्रकार जो स्त्री अपने पति का करती है, वह समान शीघ्र ही स्वर्गलोक में स्थित हो अपने तेज से प्रकाशित होती है एवं एतरा वृत्तम लुब्धक महात्म कपोत पुण्य यह प्राचीन वृत्तांत परस परशुराम जी ने मुचकंद को सुनाया था यह ठीक ऐसा ही है बहेल्य और महात्मा कबूतर को, को उनके पुण्य कर्म के प्रभाव से धर्मात्माओं की गति प्राप्त हुई यदम तृणियान नित्यम ये इदम परिकीर्त नाशुभम पद्यते तस् मनुषापे प्रमादित जो मनुष्य इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता और जो इसका वर्णन करता है उन दोनों को मन से भी प्रमाद जनित अशुभ की प्राप्ति नहीं होती धर्मो युद्ध निष्कृति पाप कर्म धर्मात्मा में श्रेष्ठ यह शरणागत का पालन महान धर्म है ऐसा करने से गौबध करने वाले पुरुषों के पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है न अनुकृतिर्भवित शरणागतम इतिहास पुण्य पाप अपनाशनम न दुर्गतिम वापनोती स्वर्गलोक जो शरणागत का वध करता है उसको कभी इस पाप से छुटकारा नहीं मिलता इस पापनाशक पुण्य में इतिहास को सुन लेने पर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पढ़ता उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है इस श्री महाभारती शांति पर स्वर्ग एकोन आपोन पंचाध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में व्याध का स्वर्ग में गमन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ